महाभारत आश्रम आसिक पर्व पंच त्रिशोध्याय ब्यासी की कृपा से जन्मेजय को अपने पिता का दर्शन प्राप्त होना वैशम वाच अदृष्ट्वा तो पुत्रां दर्शनम प्रतिरब्धवान्षे प्रसादा पुत्राण स्वरूपाण कुद्व वैशम पान जी कहते हैं कुुश्रेष्ठ जन्मेजय राजा धृत्राष्ट्र ने पहले कभी अपने पुत्रों को नहीं देखा था परन्तु महर्षि व्यास के प्रसाद से उन्होंने उनके स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया स राजा राजधर्माश्च ब्रह्मोपन तथा अवाप्तवा बुद्धि निश्चय विदुरश्च महाप्रागोजय सिद्धि तपोबला धृतराष्ट्रदस्वी उन्नश्रेष्ठ राजा धृतराट्ट ने राजधर्म ब्रह्म विद्या तथा बुद्धि का यथार्थ निश्चय भी पा लिया था महाज्ञानी विदुर ने तो अपने तपोबल से सिद्धि प्राप्त की थी परंतु धृत्राट्ट ने तपस्वी व्यास का आश्रय लेकर सिद्धिलाभ किया था जन्मे जवाच ममदो व्यासो दर्शेत पितरम यदि तद्रूपेश प्रियताथ स्याम कृतने से प्रसाद मुख्य से मम काम समृद्यताम जन्मे जनिक ब्रह्मण यदि वरदाय भगवान व्यास मुझे भी मेरे पिता का रू, उसीवेश और अवस्था में दर्शन करा दे तु मि बता सारी बातो विश्वास करसता ह अवस्था में कृता दृढ निश्चय प्राप्त होगा इ मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सिद्ध होगा आज मुनिश्रेष्ठ व्यासजी के प्रसाद मे इच्छा भी पूर्ण हनी चाहिए सौ तिरुवाच इत्युक्त तस्मिन् नृपे प्रतापवान् प्रसादम् अकरो धीमान आनिय परीक्षित श्रोत कहते हैं राजा जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर परम प्रतापी विद्यमान महर्षि व्यास ने उन पर भी कृपा की उन्होंने राजा परीक्षित को उस यज्ञ भूमि में बुला दिया तत तद्रूप वयसम आगत निपतिम दिव श्रीमत पिता स्वर्ग से उसी रूप और अवस्था में आए हुए अपने तेजस्वी पिता राजा परीक्षित का भोपाल जन्मेजय निदर्शन किया शमीक च महात्मा पुत्रम तम चा सृंगिणम अमात्याय बभूवश्च राग्यस्ता से उनके साथ महात्मा शमिक और उनके पुत्र श्रृंगे ऋषि भी थे राजा परीक्षित के जो मंत्री थे उनका भी जन्मेजय निदर्शन किया तत सोभृते पे राजा मुदि जन्मे जय पितर स्थापयास स्वयं सस्त च पार्थिव परीक्षेद बभूव सीता तदंतरराजा जन्मे जनि प्रसन्न होकर यस्ना के समय पहले अपने स्नावा सहनम आस्तिकब्रवीयायायावरकुत्पन्नम जरत्कारुसुत स्नाकर्क उदर स्ने मयावरकुमे उत्पन्न जरत्कारु कुकुमर आस्ति मुन प्रकारक आस्को योमी मे मति यद्या पिता प्राप्त मम शोक प्रणशन आस्तिक जी मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मेरा यह यज्ञ नाना प्रकार के आश्चर्यों का केंद्र हो रहा है क्योंकि आज मैंने शोकों का नाश करने वाले ये पिताजी भी यहां उपस्थित हो गए थे आस्तिक वाचन ऋषिदय पायन होत्र पुराण तपसो निधि यज्ञ कु्रेष्ठ तस्लो का आस्तिक बोले कुलश्रेष्ठ राजन जिसके यज्ञ में तपस्या की निधि पुरातन ऋषि महर्षि द्वैपायन व्यास विराजमान हो उसकी तो दोनों लोकों में विजय है श्रुतम विचित्रख्यानम तया पाण्डवनंदन अहम सर्पाश्च भस्म सागता पदवीं पिता हो तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिता की ही पदवी को पहुँच गए कथंचित तक्षको मुक्त सत्यवात्त पार्थिव ऋषिय पूजिता सर्वे गतिष्टा महात्मन पृथ्वीनाथ तुम्हारी सत्यप्राणता के कारण किसी तरह तक्षक के प्राण बज गए हैं तुमने समस्त ऋषियों की पूजा की और महात्मा व्यास की कहाँ तक पहुँच है इसे प्रत्यक्ष देख लिया प्राप्त सुप्लो धर्म श्रुवा पाप विनाशनम विमुक्त हृदय ग्रंथि रुदारम जन दर्शनाथ इस पापनाशक कथा को सुनकर तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति हुई है उदार हृदय वाले संतों के दर्शन से तुम्हारे हृदय की गाँठ खुल गई तुम्हारा सारा संशय दूर हो गया ये च पक्षधरा धर्मे सदृत्तरुचिय दृष्टवा हीय ते पाप तेभ्य कार्या नमस्क्रिया जो लोग धर्म के पक्षपाती हैं जो सदाचार के पालन में रुचि रखते हैं तथा जिनके दर्शन से पाप का नाश होता है उन महात्माओं को अब तुम्हें नमस्कार करना चाहिए सौतिरुवाच एकुत्वा दिवश्रेष्ठा स राजा जनमेजय पूजयामा स तमृतिम अनुमान्य पुनः पुनः सौति कहते हैं शौनक विप्रवर आस्ति के मुख से यह बात सुनकर राजा जन्मेजय ने उनमहर्षि व्यास का बार बार पूजन और सत्कार किया पृक्ष तमृतिम चापी वय सम्पायनम अच्तम कथां कथावशेषम धर्मज्ञ वनवास से सप्तम साधिशोरोमणि तत्पश्चात उन धर्मज्ञ नरेश ने धर्म से कभी च्युत न होने वाले महर्षि वैशम पालन से पुनः धृतराष्ट्र के वनवास की अवशिष्ट कथा पूछी इत महाभारते आश्रम वास के परमि पुत्रदर्शन परमि स्वितृदर्शन ही पंचत्रिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में जन्मेजय के द्वारा अपने पिता का दर्शन विषयक पैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ